भय से अभय की ओर सदगुरु ओषो के प्रवचनांशों का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक 23 देवीय लक्षण अक्रोध अभय साधारण आप सोचते हैं कि कभी कभी आप क्रोध करते हैं यह बात झूठ है यह बात बिल्कुल ही झूठ है आप 24 घंटे क्रोध में रहते हैं कभी कभी क्रोध उबलता है और कभी कभी कुनगुना रहता है बस कुनकुने की वजह से पता नहीं चलता क्योंकि उसकी आपको आदत है उतने में तो आप जी रहे हैं सदा आप अपने को पहचाने निरीक्षण करें तो आपको समझ में आएगा कि 24 घंटे आप में हल्का सा क्रोध बना रहता है कभी इस चीज के प्रति कभी उस चीज के प्रति कभी कोई भी कारण न हो तो अकारण अगर आपको 24 घंटे कमरे में बंद कर दिया जाए जहां कोई कारण न दे आपको क्रोधित होने का तो भी आप क्रोधित होंगे तो आप इस पर क्रोधित होने लगेंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा कोई भी नहीं है कि मैं यहां बैठा क्या कर रहा हूं तो मुझे यहां क्यों बिठाया गया अकेले में क्यों छोड़ा गया क्रोध आपकी दशा हम सब सोचते हैं कि क्रोध घटना है इसलिए हम सोचते हैं क्रोध कभी कभी आता है यह कोई ऐसी बात नहीं है कि कि सदा है लेकिन क्रोध सदा है कभी कभी कोई चिंगारी डाल देता है तो आपकी बारूद भबक उठती लेकिन बारूद सदा है बारूद ना हो तो चिंगारी डालने से भी भपकेगी नहीं अक्रोध का अर्थ है 24 घंटे एक शांत स्थिति ये तभी हो सकता है जब आप दूसरे को दोष देना बंद कर दे क्रोध का तर्क क्या है क्रोध का तर्क एक ही है कि दूसरा भूल चुप कर रहा है दूसरा गलत कर रहा है दूसरा ऐसा कर रहा है जैसा उसको नहीं करना चाहिए इससे आप भबकते अक्रोध की भावदशा तब निर्मित होगी जब आप समझेंगे कि दूसरा जो कर रहा है वो वही कर सकता है दूसरा उसको इससे अन्य था का उपाय नहीं है अगर एक आदमी आपको गाली दे रहा है तो आप सोचते हैं इसे गाली नहीं देनी चाहिए ये आदमी गलती कर रहा है बुरा कर रहा है इसलिए क्रोध भक्त है अगर आप इस आदमी का पूरा अनंत जीवन जानते हो अतीत का तो आप कहेंगे ये गाली इसमें ऐसे ही लग रही जैसे किसी पौधे में फूल लगते वो बीज में ही छिपे थे बढ़ते बढ़ते बढ़ते वृक्ष बड़ा होता है फिर फूल आते वो फूल कड़वे होते हैं कि सुगंधित होते हैं कि सुंदर होते हैं कि कुरूप होते हैं ये बीच में ही छिपेते ये गालियां इस आदमी में लग रही इसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं ये इस आदमी का स्वभाव है ये इस आदमी के जीवन का दंड ये इसकी उपलब्धि है कि गालियां बकरा है गालिया गालिया मैं सिर्फ बहाना ना हूं अगर मैं यहां ना होता तो कोई दूसरा इसकी गाली खाता वो भी नहीं होता तो कोई तीसरा गाली खाता कोई भी नहीं होता तो शून्य में गाली देता लेकिन गाली देता ये गाली इसके कर्मों की अभिव्यक्ति है अक्रोध तब पैदा होगा जब आप समझेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी नियति में चल रहा है, आपसे कुछ लेना देना नहीं आपसे रास्ते पर मिलना हो जाता इससे आप अकारण परेशान न हो एक जिन फकीर हुआ रिंझाई वो अपने शिष्यों को नाव में ले जाता था और जब वो नाव को ले जाता तो एक किनारे पर उसने मल्लाह रख छोड़ा था एक झाड़ी की आड़ में वो मल्लाह एक नाव को छिपाए रखता जब इसकी नाव निकलती तो खाली नाव को वो झाड़ी के भीतर से धक्का देता वो खाली नाव आके रंझाई की नाव को टकरा जाती कोई भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि खाली नाव से क्या गाली बकनी क्या झगड़ा करना शिश भी हिलडुल के बैठ के रह जाते फिर दोबारा कभी वो मल्लाह नाव में बैठ के और टक्कर देता वो सारे सिर से उबल पड़ते तो रिंझाई कहता कि एक दफ़े पहले भी ये हुआ था जब नाव हमसे टकरा गई तुम सब चुप रहे थे तो वो कहते तभी आदमी उसमें नहीं था और खाली नाव को जुम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता खाली नाव से क्या कहना सहयोग की बात थी लेकिन याद नहीं बैठा यह रिस्पॉन्सिबिल जुम्मेवार है, है।, है। इससे झगड़ा किया जाता लेकिन रिंझाई कहता कि आदमी बैठा हो या न बैठा हो यह संयोग की बात है कि नाव टकरा गई और तुम दोनों स्थितियों में एक सा व्यवहार करो तो अक्रोध जन्मेगा कोई व्यक्ति क्या कर रहा है वो उसकी अपनी नियति है तुम अकारण उसे अपने ऊपर मत लो तुम व्यर्थी मत समझो कि सारी दुनिया तुम पे हंस रही है कि सारी दुनिया तुम्हारे संबंध में ही फुसफुस फुस कर रही कि सारे लोग तुम्हारे संबंध में सोच रहे हैं कि तुम्हें कैसे बर्बाद कर दे कि सब तुम्हारे दुश्मन किसी को तुम्हारे लिए इतनी फुर्सत नहीं सब अपने अपने गोरख धंधे में लगे हैं तुम अकार बीच में खड़े हो तुम व्यर्थ ही बीच में चीजें झेल लेते हो जैसे ही कोई व्यक्ति इस बात को ठीक से देखने लगता है कि हर व्यक्ति अपने ढंग से जा रहा है और जो भी उसमें हो रहा है वही उसमें हो सकता है तब एक स्वीकृति पैदा होती तब क्रोध नहीं जन्मता तब तथाता का भाव निर्मित होता है तब हम कहते हैं कि जो होना था वो हुआ है इस व्यक्ति से जो हो सकता था इसने किया है तब अक्रोध अक्रोध बहुमूल्य है देवी संपदा में बड़ा मूल्यवान है और ये देवी संपदा के जो सूत्र इनमें से एक सद जाए तो दूसरे अपने आप अप सद जाते हैं इसलिए असमत सोचना कि एक एक को साधना पड़ेगा एक भी सद जाए तो उसके पीछे दूसरे गुण अपने आप चले आते क्योंकि वे सब गुण संयुक्त थे, जो आदमी अक्रोध साधेगा उसकी अहिंसा अपने आप सध जाएगी जो आदमी अक्रोध साधेगा वो अभय हो जाएगा क्योंकि जो क्रोध ही नहीं करता अब उसको भयभीत कौन कर सकता है अगर वो भयभीत हो सकता था तो क्रोधित होता क्योंकि क्रोध भयभीत हो जाने के बाद अपनी रक्षा का उपाय वो डिफेंस मेजर है उसके द्वारा हम अपना बल जगाते हैं और तत्पर हो जाते हैं कि आ जाओ हम निपट लें वो भय की सुरक्षा है और जो आदमी अक्रोध को उपलब्ध हो गया जो कहता है प्रत्येक व्यक्ति अपनी नियति से चल रहा है मैं भी अपनी नियति से चल रहा हूं वो क्यों छिपाएगा कुछ किससे छिपाना है परमात्मा के सामने मैं उघड़ा हुआ और यहां किससे क्या छिपाना है किसी से कुछ लेना देना नहीं तब वो आदमी खुली किताब की तरह हो जाएगा ये सब गुण संयुक्त हैं चर्चा के लिए अलग अलग ले लिए इससे आप ऐसा मत समझना कि ये अलग अलग है और आपको इतने गुण साधने पड़ेंगे आप ना गबरा जाएंगे आप सोचेंगे इतने गुण अपने बस के बहाने और इतनी छोटी जिंदगी ये होने वाला नहीं इनमें से एक साथ ले और आप पाएंगे कि बाकी उनके पीछे आने शुरू हो गए